टू मस्ज शुद्ध उधातु चलेगा टू की संज्ञा आदि टू डब और उपदेश जमना स मस्ज रहेगा तीप तुदाधि स मस्जिक सकार को हो जाएगा तो स हो जाएगा जस झलम झी मजति बन जाएगा लेट में मस्त मल वही सुत हो जाएगा जस्तो हो जाएगा ममज्ज बोलो आगे ये धातु सेठ है अनेट है सेट कैसे पता चल मम्म तो दे करके आने है तो क्राह अधिनियम सीट होगा और विकल्प हो जाएगा उपदेशित तो हो, निषेध होने से इट इट नहीं जाल तो इत भारत ईट पक्ष में बने गया मी थी होगा म मगरे थे सूत्र पहलाया मि नली झल पर हो तो होगा मत्स्य नूम से मकार ईद संज्ञा के सूत्र से अलंत मित होने के कारण मृत्या कितना चे? एक अच्छे मां के अ के आगे, आगे नोम आएगा तो स के पहले न रहना चाहिए भारतीय मस्जेर अंत्यात पूर्व नोम वाच्य हो हाँ अंत्यात पूर्व नोम विदुष अंत्यात् पर हो तो माँ के आगे हना चाहिए अंत्य झकर उसके पहले न मँ स आगे न फिर इसका फल है मग्न बनने के लिए उपधा नकार का लोप होगा उपधा में न रहेगा तो निष्ठा होने पर उपधा न का लोप होगा मग्न मत्स्य धातु निष्ठा करेंगे निष्ठा करेंगे तो अनिदिता हल उपधा केंगी से न लोप होगा उपधा में रहेगा तो लोप होगा यदि म के आगे न रहेगा तो उपधा में न नहीं रहेगा लोप नहीं होगा तो न पर सकार का लोप हो जाएगा स्को हो संयुवाद्यो क्या निमित्त है जल कौन है स्कोहो हाँ स्वयं आदि संयोग आदि का लोप का परमे स्वयं है किस किस का संयोग स न तो थ परमे स नयोग होगा तो है सकार का लोप हो जाए पर नकार हो जाएगा नशा पदार्थ से झलिसे अनुसार अच्छा ज है ना अंत में ज जो को हो जाएगा जो को खरीच से कह फिर नकार के अनुसार प्रसन्न क्या बनेगा मामाक थ को कह ग कह हो गया और न को अनुसार प्रसन्न हो जाएगा मामाक था महम्म पहले बन था महमद जी थे था आगे <laughs> Hmm. लूट लकार में पर से झल पर हमें वहाँ भी मस्जिद नसर जल से नूम हो जाएगा नूम अंत पूर्व होगा फिर इसको समय चलो पहुँच जाएगा और चौकू करीच अनुसार प्रसन्न क्या बनेगा मंगता बोलो लेट लकार में ठीक इसी प्रकार है जल सकार पर में नूम होगा अनुसार प्रसन्न हो जाएगा कर आदर्श प्रत्यय होकर के मंगक्ष बनेगा हम्म लोट लकार में मज्जतु तीस हाँ बोलो लंग में मेंिंग में मज्जेत मज्जे बनेगा असली मज्जे मज्जे, में मस्ज है यह है सकार को स्तुत्व और मज्जात बन जाएगा स्तुत्व होने के बाद क्या है जस्तो किस तरह से हाँ बोलो लुंग लकार में मस्जिद है धातु अन्य बदाव्रजोला लगे नहीं बदा से वृद्धि हो जाएगी सीज धातु uh, मत्स्य है आगे सिंच है झल पर में तो फिर मत्स्य न से झल ही हो जाएगा उसको समय आदर अंत हो जाएगा जकार को uh, चौक को खरीचा हो जाएगा आदि से पे हो जाएगा नकार के अनुसार सोन पर सोना अमांक्षित बन जाए क्या मानेगा अमाक्षित ताने पर सिंच का लोप होगा कि सूत्र से सिच लोप होने पर नूम होगा झाल पर में है नूम हो जाएगा इसको साय आदरण तो पहुँच जाएगा चू कु खरीद अनुसार परसों क्या बनेगा अमांकाम सौ कहाँ गया बोलो अमांछित अमांछित अं छूह वृद्धि वृद्धि होने से या वृद्धि नहीं होगा तो होगा होगी किस तरह तो से रिंग लकार में गुणा या वृद्धि होगी हम्म गुना होगा कैरूबन या अम्छात नूम किसतु तो से हुआ मस्जिद नसोर जली और कोई बारती क्या लगा क्या बारती हो नकार कौन अनुसार किस तरह तो से हुआ हाँ और सौ में क्या होगा अनुसार को क्या होगा ग होगा में क्या है कह कहाँ से आया जो कुछ गुआ कर खरीचर से कह हुआ अगर सकार को क्या होगा आदेश प्रत्यय से सत्य हाँ बोलो हम बोलते अमान? अमान अमा अम्मा वृद्धि है क्या हाँ आगे क्या है रोजो भांगे रुजो भांगे रोज रुजाती बनेगा लीट में क्या मानी गा रुरो बोलो लूट में रोक्ता गुण हुआ पुगंध गुण हुआ बोलो उत्तम पुरुष रेट में रुक्षति मध्य बोलो लोट ल उत्तम पुरुष बोलो मध्यम लंग लकार पुष बोल बेदली में क्या बनेगा असली में लुंग लकार में क्या बनेगा वृद्धि होगी किस तुसे आ, उक हो जाए और जकार को जो को आ, आदेश प्रति हो जाए तामिका मैंने अरक्म ताम। बुद्धि होगी किस हाँ बोलो अरुक्ष प्रथम बोलो पृष्ठ बोलो लिंगलकार में आरोपा तो बोलो भुजो कौटुल्य कुछ लार तेमें रुजीवत रुजी धातु आया है रुज्जो भंगे रुजी कैसे लिखा है रुज्जो ना रुज्जो बत रुजी बता कैसे कहा एक धातु निर्देश रुजी धातु से मैं एक करके फुगंत गुण क्यों नहीं हुआ आज भी में रुजि में हम्मीब रुजी लीट में क्या बनेगा रो ताल में बोलो ताल बो, आगे बोलो मध्यम पुरुष बोलो रुजो हो गया अच्छा भूज चलेगा हाँ लीट लगा रहे भूजा बोलो बुभूज क्या बोले यार लोट में भुगता लोट में भुझत तो लूट में भुजत भजता, लौंग में विदर में आसिन में भुज लोंग में आ भेत बोल ड्री में प्रवेशन है भुख्यात विष प्रवेश लिटमिकिया मान बोलो में क्या मानिका बेस्टा धातु सेट आनी हमें मालूम है <laughs> रूप देख कर रखा है लेकर अनिटी <laughs> वेस्टा में स्टूतों की सूत्र तो से वो तो विषय में तालाबे से स्टोना स्टूल के क्या सुधर हाँ वेस्टा लीट में वेक्षति पुगन्दुना होगा लघुपद है लुपद है नहीं छ है ना नु प्रंक हाँ लोट में विषत विषत् उत्तमपुर से क्या मैने लॉन्ग में उत्तम उत्तमपुर से बेदनी में में दिश्यार, दिश्यार दिश्यार ओ, लुंग लकर में ले कर देखाओ लुंग लकैर रूपचंदी का बंद करो वृद्धि गुण किस क्षेत्र से करते पहले बताओ हैं नहीं चाहिए और कुछ नहीं तो यहाँ यह सत्य लगेगा खोला है ठीक है क्या सत्य लग गया सलह इक की अन तो से गुणा वृद्धि नहीं अभी सल रूप बोलो सत्य होता है ऐसे सिंच वृद्धि गुणा नहीं क्या बनेगा अभिक्षत आगे बोलो अभी बोलो सुर से अभिछा अभिच्छा में ये या है नहीं या नहीं क्या है कभी स सा है और कह कहा से ढू कसी से कह हुआ स था या ढ था, था, था? है? सड़कों को से ताल करता है मूर्धन शव करे मूर्धन शव कहाँ से मिलेगा भ्रश भ्रश हूँ गुना नहीं क्यों हुआ सीते है मालूम है कैसे की ते हुआ अंत अंत सीक है ड्रिंक लकार क्या बनेगा अवेक्ष तो गुना होगा किसूत्र से Hmm. आगे मृष आमर सनी मृषति बनेगा लेट में मामर स आगे क्या हाँ यहाँ हाँ? लिख नहीं लगा स सा हुआ स लेकर बता तो स लिंग सिंचा बताने बचने लगता है मृष आमर सनी बनेगा मृ सती ममर्ष मम सतु आगे बोलो गुण कितने स्थान पर अन्यत्र क्या लगा तुश लगा असम क्त लगा असह लिटिक तो बात करके पुगंत लग उपस्त गुण हो जाएगा हैं पर नहीं पुगंत लग उपश्य असहाल तो, तो बात करके गुण तो है नहीं गुणात् गुणात् पूरा ही प्रतिशत धातु ईटीए ईट ये पता नहीं रूप हम तो मिलेगा <laughs> हैं? इतने से अनिटे अनिटन से लूट में क्या बनेगा आनंदात् चार दुपद इस सूत्र से हो जाएगा आम आम पक्ष में हो जाएगा मृष्टा नहीं तो होगा मृष्टा अनंध मृष्टा मृष्टा लेट में मर मृक्षति पहलाम में मृक्षती मरस्य मरक्षे, मरछ्यति सब कुछ वश्य वश्य सब होता है लूट में लोट में मृषतु तुलंग में अमृत मृसे असल में हाँ लुंग लकार में लूंग लकार में एक बार तिघ पहराया था तिरुपतिपम चिले सिच अच्छा चिल्ली को सिच होगा विकल्प से चिली को सिच नहीं हो तो क्या होगा स सले को बुधा दनिठ सिच के पक्ष में एक पहले सिच पक्ष सिंच होने पर धातु है मृष सीच है धातु अनिति है सिंच होने पर आम आगम होगा कि सूत्र से अनता तो अमागम अम पक्ष में वृद्धि होगी ना नहीं अम आगम नहीं करें तो दोनों पे किस तरह से वृद्धि होगी बौद्ध प्रजनता वृद्धि होने पर क्या था तू तो था मृश अमागम हो गया आम पक्ष मृश बने गया वृद्धि मास आगे सिंचे वृश वृश्य स हो जाएगा और आगे सड़क आदेश प्रत्येक क्या बनेगा अमराक्षित जब ताम आएगा सूच का लोप कर हो जाएगा झलो झली क्या बनेगा अमराष्टाम क्या बनेगा अमराक्षित अमराखी ये हो गया आम पक्ष में अम जब नहीं करेंगे वृद्धि करेंगे तो क्या बनेगा अमार्षित क्या बनेगा बोलो प्रथम पुरुष बहुत नहीं क्या बनेगा अमार नहीं हुआ तो स होगा स होने पर कित होने से गुणा नहीं होगा स को वृश वृक्ष सरको सीख आदेश हो क्या बनेगा अमृत तो बोलो लिंग लकार जाने जा में अम होगा क्या किस सूत्र से हा अम आगे होने पर क्या रूप बनेगा अमरक्षत क्या बनेगा मेरा दीर्घ हो जाएगा हाँ बोलो और कोई रूप बनेगा किस पक्ष में किस पक्ष में आम के अभाव पक्ष में आम नहीं होता विकल्प से होता है किससे नहीं हुआ तो क्या बनेगा अमरक्षत बोलो अभी सद्री है विसर्ण गति अवसाधन है इसे उपनिषद बनता है विसर्ण है अव का विभाग शिथिलीकरण अवसाधन है दुख अवसाधन आश भी होता है गति अवसाधन नाश होता है तो सरकार शक, को स करने के लिए क्या सूत्र है धातु आदेश लीलिकित संज्ञा के सूत्र से उपदेश जाना से क्या बचेगा सद धातु आदेश हो गया सद बनेगा सदन प्रतिप कर करते सब को बात करके क्या बनेगा तुदादिश सौ पर सूत लग गया पा घरा किस याद है बोलो ह्या होगा सीधा बनेगा सीधा बन जाएगा सीधा सीधा तीदंती लेट में क्या बनेगा ससाद बनेगा शशि देता नहीं धातु क्या है सदा ससाद आगे नहीं नहीं क्या से दतु क्या सोच लग गया अतः कलम थे ना हाँ बोलो सद दांते में सीधे <laughs> <नहीं, किसको नहीं। laughs> <है? laughs> तो धातु आता है ना नहीं किसको याद है क्या नहीं किसी को नहीं अधिक्षु थे तो दोनों तो पद भी आगे बोलो विद्यार्थी बिना तो से सीधा आता है धा से अनिटी सत्ता सीधे नहीं सद क्या बनेगा लूट में सत्ता लीट में सत्यति लोट में सीधा तु सी दीर्घ है हर्ष लंग में अशी दत्तु बिदड़े में सीधे असली में हाँ तो दातु तो क्या है क्या बनेगा सद्यात सद लुंग लक में क्या सू तो लगा पुसादिता दिलिदित चिल्ली को अंग हो जाएगा गुणवृद्धि क्या रूप बनेगा बोलो लिंग में असत आगे सदली शातन का अथ ना विसर शातन विसरण शीतलोहना नाश होना, होना। शकवि श्री आदेश होता है माल में पाघ्रासह पंचम दशित स ष्यंत सिद्भाविस्माथ शीत संबंधी सद्धातु से, से तंगान आत्मने आत्मनिपद बजेगा शीत जहाँ आये जहाँ स होगा वहीं आतन पद होगा किस किस लकार में लंग लोट लट पर लट लोट लंग सी आदेशन पर लट में क्या बनेगा सी अते आतन पदे बोलो रूप हाँ लीट में क्या बनेगा मनेगा सदेदेथ लोट में षत्ता सत्य लोट में सियत सियतां लंघ में अस्सी या तो विधि में लं बोलो लोट बोलो असली में सद्यात लुंग में प्रसाद लगे क्या लिंग में अशत असत क्रीविक्षेपे धातु ये कृ विक्षेप तीप स के बाद सूत्र लगेगा रीत इत धातुंत धातु रंग से इत सी ह्रस्व है क्या दीर्घ में अरे दंत कहते रिदंत से इसमें था हृष्ण नहीं किसी में सूत्र में रीत इत धातु रिदीर्घ है ठीक रीद अंत से धातुर को ईत होगा अभी धातु रीत है तीप प्रत्यय हुआ तीप प्रत्यय के लिए अंग कौन है री धीव, धीव, धीव, धीव, है? री हैं क्री धातु क्री हि किंग तीप प्रत्यय के लिए नहीं आ गया है अगर <laughs> बैठी क्री अंग क्या है और अप्रत्यय के लिए अंग कौन है क्री तो अंग को हित होगा तो किसी अंग होगा शीत पर होते शीत भावी ना रिधन धातु अंग से हित साथ तो धातु है क्री क्री पर जो धातु अंग उसको होगा अपर है अप्रत्यय के लिए अंग कौन है क्री क्री धातु है रिदंत तो है अंगों को इत करेंगे तो क्री के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा अंग है ना क्री अप्रत्य के अंगों को पूरा क्री को हटा करके ही ई होना चाहिए होगा न नहीं अलोन्त लग जाएगा अलौंत्य लगने से रीत ष्टअत री को हो जाएगा ई उर्न अपर लगेगा तो क्या मानेगा रूपो किरती किरती किरत किरंती किरंती में न कुणत्व हो जाएगा अटक पु बेवा विषु से र क्या के न है ना रंति रा रा राप्त है न नहीं जो अंत से अंत हो गया र क्या गए न देखो लेकर देखा किसको मालूम हो तो कोई पाया किसके पास लेकर देखा बोलना नहीं।, नहीं तो पुस्तक ढूँढो कहीं मिल जाए सबसे अच्छा है रूपा चंद्रिका देख लो <laughs> पढ़ो से ही दिखेगा की दृष्टि <laughs> ये, <क्या था> <laughs> दिखे <laughs> ये क्या हो गया आठ कुछ सूत्र से नश्चा पदार्थ तो जल दिखेगा फिर डर जाएगा <laughs> <laughs> नत्तौ करने के लिए क्या सूत्र वो सूत्र असिद्ध है नश्चा पदांत झली के दृष्टि से नश्चा से झली प्राप्त है ना नहीं प्राप्त है इसलिए पहले नश्चा पदांत से झल से अनुसार हो जाएगा अनुसार होने के बाद अनुसार को अनुसार से परसवन हुआ परसवन क्या हुआ नवा। फिर न आने पर अटकुफा जाएगा उसको नृत्य करने के लिए उसके दृष्टि से क्या सिद्ध होगा अनुसार से पर समान असिध है तो अट्ठकुपाम के दृष्टि से क्या दिखेगा अनुसार से पर समान सूत्र असिद्ध होगा तो अनुसार दिखेगा नश्पा झड़ी सूत्र नहीं दिखेगा अटकुपम के दृष्टि से अनुसार दिखेगा न तो नहीं होता है ये बहुत आने में लगता है पहले अटकुपम के अट्कुपम असिद्ध है सूत्र की दृष्टि से फिर अनुसार से पर सामना सिद्ध हो जाएगा अटकू पंप के दृष्टि से हाँ किरती किरती किरती लीट में क्या बनेगा किरी सकार बनेगा लिखा निकाय अतुष में क्या होगा चक्कर गुना हो जाएगा अतुष किए ते नहीं असया लीट किए थे ए बोलो रुको रुको लेकर देखाओ किसके माल में लेकर देखाओ चक्र दु गुणों कैसे हो गया असम लिटिकी तो क्यों नहीं लगा लगा लेकर देखाओ कुछ बोलना नहीं ये में तो समझ गया है क्या सब कहना नहीं किरती में न तो, तो समझे ना ठीक नहीं सूत्र ठीक नहीं नहीं सूत्र ठीक नहीं करते नहीं क्या सूत्र ऋछत्य रीता पहले सूत्र है रीकार से गुना हो जाता है चकर तो बोलो चक्कर कैसे तो एक दीर्घ करीता दूसरा करीता पूरा दो दो लिट लगान में आदेश पत्र लगे लिट लगा में दीर्घ पक्ष में हर्ष पक्ष हाँ, में क्या रूम करीश्य हाल कर तो करी और करी सती और करी सती में किर तू किता बोलो उत्तम आश्रय में क्या मना? आ, लंग में गिया नि, गिया नि, गिया नि, आ, लंग में कैसे तो लगे पहले क्या लगा हलीचा पहले क्या क्री है या है गुणों करने के लिए कोई सूत्र है तो क्या सूत्र लगे अलीचे लगाने के पहले क्या सूत्र होता है हलोनी रीत धातु लगेगा उसके बाद हलीचा लगेगा रीत धातु ईर होने पर हलीचा रे फांधे क्या है कीरियात बन जाएगा क्या बनेगा हाँ की रियात क्या तो है ना हाँ कैसे बना रीत न रीत धातु धातु फिर उन्न पर हलीचा दीर्घ की रियात लूंग लकार में क्या बनेगा क्री इट होगा ईटी सीची वृद्धि पर स्वयं पदेशु वृद्धि हो जाएगी वृद्धि होने के बाद आकार बने बनिया आगे बोलो सिस्टम नहीं आकार आकार अकार अकारिस्ट अकारिशु अकारि सूत्र एक दो एक दो लवन उपात किरते सुट छेदने लवने का अर्थ छेदन है लुअ छेदने उपसे पर क्री धातु को सूट होता है छेदनार्थ में तो क्री के सूट करने से आद्यन तो टे तो उपस्करती बन गया उपस्किरती अडभ्यास अड़्य, व्यवहे सूट का पूर्व ये वक्त क्री धातु का लौंग में क्या रूपना अरत उपज जोड़ेंगे तो क्या होगा उपकार उपाकिरत उपा क्या मानेगा उपाकिरत यहाँ ऊपर उपा पर होने से शूट होगा सूट होने से और के पहले शूट होना था क्री धातु को सूट होता आधी में अटा ग उसको हुआ इसे किन्दु के से सूट का वो अट व्यवधान हो अथवा लीट लकार में अभ्यास व्यवधान हो तो भी ककार के पहले शुट होगा ककार के पहले शूट होने से उपास किरत बना शुट नहीं हो तो क्या रूप बनेगा बनता उपा, उपा किरत और अ पहले शूट हो तो क्या होता उप सकित हो जाता है गलत रूप बनता उपस्किरत ही और उप उपास किरत बन गया लीट लकार में चकार बनता है चकार चकर चक्र ऋतु बना तो वहाँ यदि ये वार्तिक नहीं होता चह के पहले शूट होना चाहिए चकार में किंतु शूट का तो पूर्व अभ्यास व्यवधान होने पर भी किर तो लवन से शूट होगा कह के पहले तो चस्कार बन गया उपचस्कार आगे कैसे बन गया ऊपर उपचस्कर उपचस्कर बनेगा हिंसायाम प्रतिष्ठ हिंसार्थ में प्रतिष्ठ पर को सुट होगा कि विक्षेप ये धातु जो चल रहा है उपाद प्रत्यश्च अच्छा उपाद की अनुभूति उपाध किरती उपाध प्रत्यक्ष हिंसा हिंसायम प्रत्यय उपसे पर हो प्रतिष्ठ पर क्री धातु को सूट होगा हिंसार्थ में तो उपसे पर हो तो उपस्कृति प्रतिष्ठ हो तो प्रतिष्कृति बन गया शूट हो गया लीट लकार में क्या बनेगा प्रतिशकृति जो लट लगे में उसका लिट में क्या बनेगा प्रतिशकृति लट में लिट में, में क्या बनेगा प्रतिचस्कार लंग में क्या बनेगा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में क्या बनेगा प्रत्यक्ष बनेगा क्या बनेगा प्रत्यक्ष करीश्यत हाँ हो गया गिर निगर वसाने <coughs>